प्रश्नोपनिषद शांक भाष्य प्रश्नचार सुसुप्तिपण सेजसाभिभूत सदेव स्वप्ना पश्यथ तदैतस्म शरीर एक तस्खति जिस समय यह मन तेज से आक्रांत होता है उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता उस समय इस शरीर में यह सुख होता है स यदा मनोरू दाले सौरेख्यन तेजसा सर्वतो भिभूतो भवती, वासना मनसो नारीशयेनिभूत तिरस्कृतवासना तदा सह यदा मनो विशेष विज्ञान रूपेण धाविवदेशानूपेष्ण शरीर व्याप्यातिषे तदा सुसुप्त अत्र काल एसा मन आख्यो दिव दर्शन पश्य दर्शनद्वार तेजसा अथ तदैत शरीर एतुखान निराबाधमशेषेण शरीरव्यापक प्रसन्न भर्थ जिस समय वह मन रूप देव नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से अभिभूत अर्थात जिसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार लुप्त हो गया है ऐसा हो जाता है उस समय इंद्रियों के सहित मन के किरणों का हृदय में उपसंहार हो जाता है जिस समय मन काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में पहुँच जाता है जहां अर्थात इस समय यह मन नाम वाला देव सपनों को नहीं देखता क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से रुक जाता है तदनंतर इस शरीर में यह सुख होता है तात्पर्य यह कि जो निराबाध और सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता है एक तमिन काले विद्या काम कर्म निबंधनादी कार्य करना शांता भवनती तेसु शांसु आत्मस्वधि था दिव्याप्यमाननदय शिव शांत एवावस्था पृथिव्याद विद्यावेशन दर्शत दृष्टान्त आह इसमें अविद्या काम और कर्म जनित शरीर एवं इंद्रियाँ शांत हो जाती है उनके शांत हो जाने पर उपाधियों के कारण अन्य रूप से भाषित होने वाला आत्म स्वरूप अद्वितीय एक शिव और शांत हो जाता है अतः पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्राओं विषयों के अनुप्रवेश द्वारा इसी अवस्था को दिखलाने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है स यथा सौम्य वजसि वासोवृक्ष संप्रतिष्ठते एवं ह वही तत्सव पर आत्मनि हे सौम्य जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं उसी प्रकार वह सब कार्य कारण संघात सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है सदृष्टों तो यथा प्रकारेण प्रिय दर्शन प्रियदर्शन वयांशी वासार्थम वास्थक्ष वासो वृक्षम प्रति संप्रतिष्ठते ग्छति एवं यथा दृष्टान्तों हई तद्वक्षमाण सर्व पर आत्मल्युक्षर संप्रतिष्ठते वह दृष्टांत इस प्रकार है हे सौम्य हे प्रियदर्शन जिस प्रकार पक्षी अपने वृक्ष बसेरे के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं यह जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार आगे कहा जाने वाला वह सब सर्वातीत आत्मा अक्षर में जाकर स्थित हो जाता है किम तत्सर्व वह सब क्या है पृथ्वी च चापो चृथिवीमा चापस्ापोमा चेजस तेजोमा चायुस्वायुम चकसाशा चक्षु द्रष्टि श्रोत्रं चोतभ घाण्रातव्यं चयित त्य स्पर्शित वाक्य वक्त हस्तौ चादा चादात चोपस्थानंद पायुश्च विस पाद चं मन से मंत बुद्धिस्ोतव्यं चाहंकारस्हंकर्तव्य चित चेतव्य तेजस्द्योत प्राणसिध पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, अर्थात गंधन तन्मात्रा जल और रसत तन्मात्रा तेज और रूपा रूप तन्मात्रा वायु स्पर्श तन्मात्रा आकाश और शब्द तन्मात्रा नेत्र और द्रष्टभ्य रूप श्रोत्र और श्रोतभ्य शब्द ध्राण और घातव्य गंध रसना आदि रसितभ्य रस त्वचा स्पर्श योग्य पदार्थ हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु उपस्थ और आनंद पायु और विसर्जनीय पाद और गंतव्य स्थान मन और मनन करने योग्य बुद्धि और बोधव्य अहंकार और अहंकार का विषय चित्त और चेतनीय तेज और प्रकाशीय पदार्थ तथा प्राण और धारण करने योग्य वस्तु ये सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं पृथ्वी च सुला पंचगुणा पृथ्वी तत्कार पृथ्वीमा चन्धतन्मा तथा तेजस्य तेजो मात्रा वायु मात्रा मात्रा चा, चा, चा, तथा पश्चापो तेजस तेजोमा चायुवायुमा चश्चाकाशमा चूलानी चूक्ष्मी च चुच्चेन्द्रिप च श्रोत्रंश्रोतव्यँ च रसस् रसयत स्पर्शयत वाक्च वक्त हस्तौच्छाधात उपस्थानंद पायुश्चित पाद चं बुद्धींद्रिया कर्मींद्रिया तथा चोक्ताली चोक्ता मन पूर्वो मंत्यषय बुद्धिस्सियात्म बोधभ्यम चयंकारस्मान अंतकर्तव्यं तद्षय चित्तनावदंतणत व्यतिकेण प्रकाश विशिष्टा या तैया निर्भाष्यो विषय विद्योत प्राणस्य प्राण्श्रम यदा चक्षते तेनालीत संग्रथनीय सर्व कार्यकर्ण जान सहत नामत्मक शब्दी पांच गुणों से युक्त युक्तस्थूल पृथ्वी और उसकी कारणभूत पृथ्वी तन्मात्रा यानी तन्मात्रा तथा जल और रस तन्मात्रा तेज और रूप तन्मात्रा वायु और स्पर्श तन्मात्रा एवं आकाश और शब्द तन्मात्रा अर्थात संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्मभूत इसी प्रकार चक्षु चक्षुइंद्रिय और उससे दृष्ट्य रूप स्रोत्र और श्रवणीय शब्द घ्राण और घातव्य गंध रस और रस रसहितव्य त्वक और स्पर्शहितव्य वाक इंद्रिय और अवतव्य वचन हाथ और उनसे ग्रहण करने योग्य पदार्थ उपस्थ और आनंदितव्य पायु और विसर्जनीय मल आद पाद और गंतव्य स्थान इस प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और उसका मंतव्य विषय निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका बोधव्य विषय अहंकार अभिमानतात्मक अंतकरण और उसका विषय अहंकर्तव्य चित्त चेतनायुक्त अंतकरण और उसका चेतितव्य विषय तेज यानी त्विंद्री से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्वचा और विद्योतव्य उसे प्रकाशित होने वाला विषय चर्म तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक कहते हैं और उससे धारण किए जाने योग्य अर्थात ग्रथित होने योग्य यह सब सुसुप्त के समय आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है क्योंकि पर आत्मा के लिए संगत हुआ नाम रूपात्मक संपूर्ण कार्य कारण करण जात इतना ही है अतः परम यदात्त्मरूपम जल सूर्य का दिवदभोक्तृत्व कर्तृत्व इह अनुप्रविष्टम इससे परे जो आत्मस्वरूप जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूप से अनुप्रविष्टित है सुसुप्ति में जीव की परमात्म प्राप्ति ऐसा ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रथयिता मन्ता, बोधा कर्ता विज्ञात्मा पुरुष स पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ही यही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रथयिता मन्ता, मनन करने वाला बोधा और कर्ता विज्ञात्मा पुरुष है वह पर अक्षर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है येसिद्रष्टा स्पष्टा श्रोता घाता रचयिता मंता बोधा कर्ताज्ञात्मा विज्ञान विज्ञाते कर्णूत बुद्ध्यादीद विजानता कर्तिकूपात्त्मा तत्स्वभा विज्ञात स्वभाव पुषा कार्यक्रते पुरुषः स च जल सूर्यकादि प्रतिबिंब से सूरियादिप्रवेश भजगारधारशेषे परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते यही देखने वाला स्पर्श करने वाला सुनने वाला सूंघने वाला चखने वाला मनन करने वाला जानने वाला कर्ता विज्ञानात्मा जिनसे जाना जाता है वह बुद्धि आदि ज्ञान के साधन स्वरूप हैं किंतु यह आत्मा तो उन्हें जानता है इसलिए यह कर्ता कारक रूप विज्ञान है यह तद्रूप वैसे स्वभाव वाला अर्थात विज्ञात स्वभाव है तथा कार्यकरण संघात रूप उपाधि में पूर्ण होने के कारण यह पुरुष है जल में दिखाई देने वाला सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार जल रूप उपाधि के नष्ट हो जाने पर सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह दृष्टा श्रोता आदि रूप से बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत पर अक्षर आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है तदेकत्व विद फलमा अक्षर ब्रह्म के साथ उस विज्ञानात्म का एकत्व जानने वाले को जो फल मिलता है वह बतलाते हैं परमेवा क्षण प्रतिपद्यते सो तदच्छा अशरीरम अलोहिता शुभ्रम अक्षर वेदयती यु सौम्य सर्वज्ञ सर्वोति तदेत श्लोक हे सौम्य इस छायाहीन अशरीरी अलोहित सुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है इस संबंध में यह श्लोक मंत्र है परमेवाक्षर वक्षमाढ़ प्रतिपद्यतुच्य सो वै तसैषणा विर्मुक्त छा तमोवर्जित अशर नाम सर्वोपाधिशरीजित अलोहित लोहितादीसर्वगुणवर्जित यत एवं मत शुभ्रम शुद्ध सर्वाशेषणरहित अक्षर सत्यम अप्रनम आ शिवम अमनोगोचरम शिव शांत सबायाभ्यंतरमेद वेदयते विजाती यु सर्व्यागी सौम्य सर्वज नेना किंचितिथ संभव पूर्व विद्या यीत सर्वो विद्यापन तदा तस्थ एष श्लोको मंत्रो उक्तार्थ संग्राहक उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि वह आगे बतलाए जाने वाले विशेषणों से युक्त पर अक्षर को ही प्राप्त हो जाता है संपूर्ण ऐसाओं से छूटा हुआ जो अधिकारी उस अच्छाय तमोहीन अशरीर नाम रूप में अपूर्ण औपाधिक शरीरों से रहित अलोहित लोहितादि सब प्रकार के गुणों से हीन और ऐसा होने के कारण ही तो शुभ्र शुद्ध संपूर्ण विशेषणों से रहित होने के कारण अक्षर पुरुष संजक सत्य अप्राण मन का अविषय शिव शांत और स्वायाभ्यंतर अज पर ब्रह्म को जानता है तथा जो सब का त्याग करने वाला है हे सौम्य वह सर्वज्ञ हो जाता है उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह सकता वह अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था फिर विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर वही सर्वरूप हो जाता है इस विषय में उपर्युक्त अर्थ का संग्रह करने वाला यह या श्लोक यानी मंत्र है अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फल विज्ञान आत्मा सवेद सर्वै प्राणाभूता सम क्षर वेदयते यस्तु यु सौते हे सोम्य जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञानत्मा प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है विज्ञानत्मा सह देवाग्न आदि प्राणाश्चुरादियों भूताने पृथिव्यादी यत्र प्रवती अक्षरे तदक्षर वेदयते यस्तु सौम्य प्रियदर्शन सर्व सर्वे आविवेशा विसती जिस अक्षर में अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञात्मा तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते अर्थात प्रवेश करते हैं हे सौम्य हे प्रियदर्शन उस अक्षर को जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में आविष्ट अर्थात प्रविष्ट हो जाता है ये श्रीमद्प्रम्हंस परिभ्राजकाचार्य श्रीमद मद्गोविंदवूज्यद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृत प्रश्नोपनिषदभाष चतुर्थ प्रश्न